आज 6 जुलाई 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहत् आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है वैसे हम इस पंतकारिका के प्रथम निश्चिंद के अंतिम चरण में हैं और आशा है कि करीब हम ही आज का अंतिम निश्चिंद का अध्ययन कंप्लीट पूरा कर लेंगे और अगली बार से सहज विद्योदय नाम का जो दूसरा निश्चिंद है उसका अध्ययन शुरू कर देंगे निश्चय का मतलब होता है धारा तो प्रथम धारा हमारी समापन की ओर है द्वितीय धारा का शुभारंभ हम अगली बार से शुरू कर देंगे इस बीच में चूंकि गुरु में आ रही है तो आप सबसे आग्रह है कि सब परिवार गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में उत्साह से भाग लें क्योंकि ये हमारा वार्षिक कार्यक्रम है और वास्तव में देखा जाए तो आश्रम का सर्वोच्च कार्यक्रम हमारा यही है वैसे मिलन समारोह भी करते हैं लेकिन गुरु पूर्णिमा किसी भी साधक के लिए एक सर्वोच्च पर्व की तरह होता है क्योंकि यह वो पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजनों को गुरुमंडलों को और आदि गुरु तक सब गुरुमंडल को श्रद्धांजलि देते हैं उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो प्रतीक रूप से जो गुरु पूर्णिमा है अपने गुरुदेव के प्रति और उन सबके प्रति जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के पीछे जिनका वरद हस्त है उन सबके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का सो अवसर है तो इसमें हम सब उत्साह से भाग लें ऐसी मेरी आप सब से विनती है सपरिवार घर के अन्य सदस्य और जो मित्र आना चाहें उनको भी जरूर लेके आए समय शाम को पाँच बजे कार्यक्रम शुरू होगा क्योंकि पहले हम इसको सुबह रखते थे लेकिन सुबह क्या समस्या होती है कि यहाँ पर बहुत सारे आश्रम हैं और हर कोई अपने अपने अलग अलग आश्रम में जहाँ हमेशा जाता है वहाँ पर जाना पसंद करता है तो उपस्थिति कम होती थी तो हमने इसका कार्यक्रम कुछ वर्षों से संध्या को शुरू कर दिया तो संध्या पाँच बजे गुरुपादुका पूजन का, का कार्यक्रम शुरू होगा गुरुपादुका की आरती के पश्चात काश्मीर दर्शन क्या है या आश्रम क्या है इसके बारे में कई लोगों के मन में कुछ भ्रांतियाँ या प्रश्न होते हैं उस बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो एक अति संक्षिप्त चर्चा होगी और तदनंतर यहाँ मंडलेश्वर में संगीतज्ञ हैं सुश्री संगीता कोल्लटकर मैडम वो यहाँ पर कुछ शास्त्रीय भजन और गायन का प्रस्तुतिकरण देगी 8 बजे तक उनका कार्यक्रम पूरा हो जाएगा उसके तदनंतर हम यहाँ पर भोजन प्रसाद ले कर फिर ही जाएंगे तो ये हमारा एक अति संक्षिप्त कार्यक्रम करीब 4 घंटे का कार्यक्रम है तो आशा है आप सब इसमें उत्साह भाग्य लेंगे इसमें हमारा चूँकि घर का ही कार्यक्रम है हमें निमंत्रण मिला नहीं मिला ऐसा कभी मत विचार करना सबको मिल इसको व्यवस्थित रूप से करना है और प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी करना है दूसरी बात ये कि जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब ने आज एक प्रश्न किया कि जो पांच कंचुक हैं उनके बारे में और थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं और मेरी प्रबलतम तो मान्यता है कि जो फंडामेंटल से जो बेसिक चीज़ें हमारे आध्यात्मिक की या हम जिस विद्या को पढ़ते हैं यहाँ पर तीर्थ दर्शन उसकी बेसिक चीज़ों को हमने बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार इतनी ज़्यादा कि वो हमको बोध हो जाए उसका उसके लिए हमको कहीं हृदय के अंदर कोई संशय नहीं रह जाए उन बातों में इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि हम उस बात को आज पहले उसी बात पर लेते हैं उसका कुछ रिपीटेशन करते हैं तदंतर ये आज का छोटा सा काम इसमें से ज़्यादा तो कर ही चुके हैं थोड़ा सा बच्चा है जिसको भी हम अंत में पढ़ लेंगे तो काश्मीर शैव दर्शन या तृग्दर्शन जिसको हम दर्शन में बोलते आए हैं इसकी जो प्रबलतम मान्यता है उन मान्यताओं में माया की मान्यता बड़ी विशिष्ट है यही मान्यता है जो वेदांत और काश्मीर शिव दर्शन में अलग अलग है माया को मात्र असत्य माना जाता है वेदांत में यह सत्य नहीं है यह मात्र ब्रह्म है और वेदांत की जो मुख्य मान्यता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यानी जो संसार है वो असत्य है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है काश्मीर शैल कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत क्रीड़ा कि संसार उस ब्रह्म की क्रीड़ा है उसका खेल है वो असत्य नहीं है संसार भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है और दोनों इंटरचेंजेबल है ना एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं जैसे हम जानते हैं कि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है ऊष्मा को हम विद्युत ऊर्जा में या ऊषमा को हम प्रकाश में या प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं उसी तरीके से ब्रह्म अपने आप को इस विश्व के रूप में और विश्व अपने आप को पुनः ब्रह्म के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं इस तरह से ये एक ही इकाई है ये उसकी प्रबलतम मान्यता है और ये मान्यता बड़ी ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्विक दृष्टिकोण से ज़्यादा उचित प्रतीत होती है कि जो कुछ है जो हम देख रहे हैं असत्य नहीं है हाँ ये जिस रूप में हमको दिखाई दे रहा है और रूप असत्य है असत्य इसलिए कि हमारे अध्यात्म में सत्य की परिभाषा कुछ अलग है सत्य वो जो समय और स्थान के द्वारा न बदले वो सत्य है सत्य की आध्यात्मिक परिभाषा हमको हमेशा स्मरण होना चाहिए कि जो समय के साथ और स्थान के साथ अपरिवर्तित रहे जैसा कि मेरा शरीर क्या सत्य है उम्र के साथ ही बदलता जा रहा है इसलिए असत्य है सूर्य अपनी कलाएं दिखाता है बदल जाता है उसको ग्रहण लग तो वो असत्य है ये धरती बदलती जाती है इसका मौसम बदलता जाता है इसलिए ये असत्य है सत्य वो है जो इस परिवर्तनशील दिखने वाले संसार के बीच में जो अपरिवर्तनशील घटक है वो सत्य है तो सत्य की आध्यात्मिक परिभाषा वो है कि जो कभी ना बदले ना समय के साथ ना स्थान के साथ वो सत्य है तो ये संसार मिथ्या जो कहते हैं वो मतलब मैं अपना जो मेरे को महसूस होता है कि जो आदिशंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या उन्होंने जगत को मिथ्या कहने का जो तात्पर्य था जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि जिस रूप में तुमको संसार दिखाई दे रहा है वो रूप असत्य है क्योंकि वो संसार के साथ बदल रहा है इन सबके बीच में ब्रह्म सत्य है जो कभी नहीं बदलता जैसे सोना सोना है सोना कभी नहीं बदलता उसके गहने बदलते चले जाते वापस सोना सोने से दूसरा गहना दूसरे गहने से वापस सोना फिर तीसरा गहना इस तरीके से हम उसको रूपों को बदल सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि सोना सत्य है और गहने असत्य है इस तरीके से कह सकते हैं दोनों बातें कुल मिलाकर के गहराई से चिंतन करें तो एक ही है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है ना जगत जिस रूप में दिखाई देता है वो रूप असत्य है और उसके अंदर एक अपरिवर्तनशील घटक है कोई अपरिवर्तनशील कोई चीज़ है तो वो है चेतना यह कॉन्शियसनेस जिसको हम भगवान कहें चाहे ईश्वर कहें चाहे शिव कहें चेतना कहें सार्वभौम ईश्वर चेतना कहें या जो पसंद का हमारा अपना कुछ और नाम हो तो नाम दे सकते लेकिन उस नाम से वो वस्तु नहीं बदल जाती क्योंकि वही एकमात्र सर्वोच्च केंद्र है जो अपरिवर्तनशील है आप घट्टी जब चलती है हर बिंदु चलता है सिवाय केंद्र के केंद्र पे कभी भी हलचल नहीं होती जो अस्तित्व केंद्र है वो अपनी जगह पर रहता है जो एक्सल है वो कभी नहीं चलता कार कितनी भी तेजी से चले उसका जो सेंट्रल पॉइंट है एक्सल का पहिए का वो कभी नहीं चलता वही केंद्र की के हम बात करते हैं वो अचल है शून्य आयाम का है और वही परम सत्य है क्योंकि समय और अंतरिक्ष के साथ नहीं बदलता क्योंकि समय और अंतरिक्ष के सीमाओं से वो परे है शून्य डायमेंशन या शून्य आयाम किसी भी समय या अंतरिक्ष के प्रभाव में नहीं आ सकता ये इसकी मूल अवधारणा है हमारी काश्मीर की और इस मूल उदाहरण को हमेशा ध्यान रखना है हमको और हम एक बात अच्छी तरह समझते हैं कि एक चक्र जब घूमता है तो केंद्र से जो जितनी दूर होता है उतनी तेज़ी से घूमता है जो केंद्र के जो जो नज़दीक आएगा उसका विस्थापन देर कम होता है एक ही चक्र में वो बहुत दूर लंबा चक्र लगा के आएगा जो केंद्र से दूर है जो केंद्र के नज़दीक आता चला जाएगा वो उसका विस्थापन कम होता चला जाएगा उसका विचलन कम होता चला जाएगा और जो बिल्कुल केंद्र में है वो स्थिर हो जाता है तो हम अगर अपने आप को देखना चाहें कि क्या हम आध्यात्म का अध्ययन करने से कुछ केंद्र की तरफ अग्रसर हुए हैं या नहीं हुए तो हम आत्म परीक्षण कर रहे हैं और आत्म परीक्षण करने में हम ये देखें कि जो दिन भर में हमारे साथ घटता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता और ना हमेशा बुरा होता है कभी अच्छा होता है कुछ बुरा होता है कुछ मनमाफिक होता है जो कुछ मन के खिलाफ होता है कुछ अपेक्षित होता है कुछ अनपेक्षित घट जाता है इन सबके बीच में हमारे चित्त की स्थिरता कितनी है चित्त हमारा अगर कमोवेश स्थिर बनता है या अधिक समय तक विचलित नहीं होता जैसे कोई बुरी घटना हुई उससे हम विचलित हुए लेकिन वो विचलन बहुत जल्दी शांत हो जाता हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरे केंद्र में पहुँच गए वहाँ तो कोई विचलन हो नहीं है लेकिन हम जहाँ भी खड़े हैं हम आत्म चिंतन करके आत्म परीक्षण कर सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं अगर हमारा वो विचलन कम है या जल्दी शांत हो जाता है या आनंद का हिलोरा आता है हम उसको दृढ़ता से सहन करते हैं और उस आनंद में बावले नहीं हो जाते या दुख में भी बावले नहीं हो जाते तो वो परिस्थिति हमारे लिए बेहतर है कि हम निश्चित रूप से चित्त की स्थिरता हमारी है मतलब हम केंद्र के करीब आ रहे हैं क्योंकि तो केंद्र से जितने दूर होंगे विचलन उतना ज़्यादा होगा केंद्र के जितने करीब होंगे विचलन उतना कम होगा केंद्र में विचलन शून्य है इस तरह हम आत्मपरीक्षण सदा कर सकते हैं अब हम उस मूल बात पे आते हैं कि माया क्या है जब संसार का विकास हुआ शिव ने अपने आप को संसार के रूप में रचा तो एक पत्थर बना एक इंसान बना एक जीव जंतु सब कुछ बने लेकिन शिव का ही विकास था शिव का अपना ही अंग था कण कण को मालूम था कि मैं शिव हूँ और शिव आप तक काम यानी अपने आप में त्रत उसको किस चीज की जरूरत तो हर कण शांत बैठा शिव की तरह गहन ध्यान की मुद्रा में बैठा पूरे ब्रह्मांड में कोई हलचल नहीं सब शांत बना दी पूरी दुनिया लेकिन सब चुपचाप शांत बिना हिले डुले क्यों हिलने की जरूरत ही क्या है जिसको कुछ चीज़ की जरूरत है वो हिले डुले जिसको कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं वो क्यों हिले डुले वो तो पूरा ध्यान मांगना हर कण ध्यान मांगना शिव की तरह कि हमें कुछ नहीं चाहिए हम पूर्ण आत्म तप्त उस परिस्थिति में शिव ये समझ गए कि इस परिस्थिति में संसार का जो खेल खेलना मुश्किल है जैसे आप मेरे कितने भी बढ़िया दोस्त हों पर पत्ते खेलेंगे तो मैं आपको मेरे पत्ते तो नहीं बताऊंगा। जब हम खेले खेल ही रहे हैं तो हमने कुछ ना कुछ तो भी इसमें पर्दा ज़रूरी है कि मैं मेरे पत्ते मेरे हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है आप मेरे को नहीं बताओगे कितने भी बढ़िया दोस्त हो मेरे लेकिन जब पत्ते खेल रहे हैं तो आपको क्यों बताएं हम कि क्या है मेरे हाथ में ऐसे ही शिव ने इस संसार के कणों को कण कण को जीव जीव को एक पर्दे से सीमित करा उस पर्दे का नाम है माया उस माया के द्वारा उसको अंधा करा सत्य देखने से वंचित करा कि तुम सत्य मत देखो कि तुम शिव हो और तुम भूल जाओ कि तुम शिव हो उसको भ्रम में डाल दिया हर कण कण को भ्रम में डाल दिया कि तुम शिव हो ये भूल जाओ और तुम्हारे आसपास एक माया का घेरा बना और उस माया को ये जिम्मेदारी दी कि संसार के खेल को चलने देना लंबे समय तक चलने देना जब तक मैं न कहूं कि अब समेट लो तब तक ये संसार का खेल चलने देना तो माया की जिम्मेदारी क्या है आपको रब में डालना कि आप शिव नहीं हो, और संसार के खेल को चलने देना मतलब आपको केंद्र में आने से दूर रखना केंद्र में आप आने की कोशिश करोगे तो माया आपको कहेगी नहीं नहीं उधर महायोगी भी आप केंद्र की ओर बिल्कुल करीब पहुँच जाता है तो उसको सिद्धियों के रूप में ब्रह्म में डाल दिया जाता है सिद्धियों के रूप में लालच में डाल दिया जाता है उसको फिर केंद्र से दूर कर दिया जाता है तो ये माया जो है परमेश्वर की स्वयं की शक्ति है जिसे परमेश्वर ने इस खेल को बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दे दिया कि तुम इस संसार के खेल को जारी रखो और इसको जारी रखने के लिए इस कणकण कोई भुला दो कि यश्यू है और साथ ही तुम सत्य को देखने से इस कण को वंचित करोगे क्योंकि सत्य को देखते हुए फिर स्मरण आ जाएगा कि मैं कौन हूँ तो हम सब विस्मृत शिव हैं शिव हैं लेकिन हमारी स्मृति हो गई हम सब विस्मृति में जी रहे हैं इसको स्मरण कराने के लिए ही अध्यात्म का अवतरण है जो अध्यात्म है इसी स्मृति को लौटाने के लिए तो ये माया अपना काम कैसे करती है तो काश्मीर शिव दर्शन कहता है कि माया अपना काम पांच तरह के औजारों से करती है अब इसे कि संसार को उसका काम क्या है कि आपकी स्मृति भुला देना कि आप शिव और सत्य देखने से वंचित रखना कि आप देखो नहीं कि संसार में सत्य क्या है अन्यथा आपको क्या दिखेगा शिव ही शिव दिखेगा फिर आप बैठ जाओगे चुपचाप करना क्या अपनों को सब कुछ आनंद ही आनंद है तो मेरे को क्यों हाथ पाऊँ जिलाऊँ मैं क्यों मैं ज़बरदस्ती शरीर के बारे में सोचूँ क्यों इस कौन है मेरा अपना कौन मेरा पुत्र कौन मेरी पत्नी कौन मेरे पिता कौन मेरा घर कौन मेरी दौलत कौन मेरी इज्जत कुछ भी नहीं क्योंकि सब कुछ शिव में दिखाई देने के बाद में वो व्यक्ति पूरी तरह से आप तक काम हो जाता है अपने आप में तृप्त हो जाता है तो वो माया पांच औजारों से काम करती है तो शिव को जीव कैसे बनाया जाता है शिव को जीव के स्तर पर कैसे उतारा जाता है ये काम वो पाँच औजार करते इन पांच औजारों का क्या नाम है जिसको हम कंचुक बोलते हैं या लिमिटिंग फैक्टर्स बोल सकते हो अंग्रेजी में या सीमांकन बोल सकते हो कि पांच सीमांकन हैं कंचुक का शाब्दिक मतलब होता है बंधन कंचुक का मतलब होता है बंधन यानी पांच बंधन हैं जिन बंधनों के द्वारा आपको सत्य देखने से वंचित किया जाता आपको सत्य के दर्शन नहीं होते तो पाँच बंधन क्या हैं पहला है कला शिव अगर वो सोचे कि मेरे को एक जीव का निर्माण करना है तो जीव सामने खड़ा है क्योंकि उसकी स्वतंत्र शक्ति का कोई विरोधित है ही नहीं उन्होंने की इच्छा ही उसकी क्रिया है उन्होंने जो इच्छा की वो वह तत्ण साक्षात हो जाती उन्होंने इच्छा की कि मेरे को ये बनाना है वो चीज़ बन जाती उसकी इच्छा ही अपने आप में पर्याप्त है लेकिन अगर आप अगर ऐसा सोचो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए और आ जाए तो फिर आप भी क्यों हिलोगे डुलोगे आप फिर शिव के स्तर पर आ जाओगे तो उन्होंने सबसे पहले कला नाम का एक पट्टा आपके आसपास डाला एक बंधन डाला कला कि आप कर तो सकते हो शिव है तो आपको करने की क्षमता पूरी तरह से तो हर नहीं सकती माया क्यों माया भी आखिर शिव की अनुगामी नहीं है शिव के ऊपर पूर्ण राय तो नहीं कर सकती तो उन्होंने करने की सीमा बहुत नीचे दी कि आप इच्छा करो फिर उसके क्रिया करो उसके पीछे खूब मेहनत करो और तब जाके आप कर्म फल के अनुकूल ही कुछ कर सकते हो अन्यथा नहीं कर सकते एक पत्थर फेंकना चाहो तुम सोचो कि पत्थर दो किलोमीटर पे गिरना चाहे तो नहीं हो सकेगा वह मुश्किल पचास मीटर तक जाएगा इस तरीके से करने की सीमाएं उन्होंने सीमित कर दी इस सीमांकन का या कंचुक का नाम है कला इस कला नाम की सीमा के द्वारा पूर्ण कर्तृत्व को किंचित कर्तृत्व तब्दील कर दिया गया पूर्ण करतृत्व का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सके शिव ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सके और जीव कुछ ही ऐसा है जो कर सकता है फिर भी उसकी स्वतंत्रता तो है पूर्ण स्वतंत्र नहीं है पूर्ण रूप से अस्वतंत्र नहीं है परतंत्र नहीं है आप इच्छा होगे तो आगे इच्छा होगी तो नहीं आओगे दहीने जाते जाते पलट गए बाई चले गए वो अलग मुद्दा है लेकिन हम यहाँ पर जो पांच कंचुक की स्टडी कर रहे हैं पांच कंचुक को समझने का प्रयास कर रहे हैं वो पहला कंचुक है कला जिसका द्वारा हमारी करने की शक्ति सीमित हो गई है कि हम थोड़ा कर सकते हैं शिव बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ हैं, सब कुछ कर सकते हैं और हम थोड़ा सा कर सकते हैं दूसरा है विद्या विद्या के अंदर शिव को क्या ऐसा कुछ आप कल्पना कर सकते हो तो फलानी चीज नहीं मालूम ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि ज्ञान का उद्भव उनसे ही हुआ है तो उसको क्या नहीं मालूम जो ज्ञान का जनक है जो ज्ञान का मूल स्रोत है जो चेतना का स्रोत है उसके लिए क्या अनजान हो सकता है हम भी ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन हमारी ज्ञान की सीमाएँ उसी सीमा का नाम है विद्या मतलब हम सब कुछ कितना भी पढ़ लें कितना भी सुन लें पूर्ण ज्ञानी बाहर के ज्ञान से नहीं हो सकती पूर्ण ज्ञानी अंदर के ज्ञान से ही हो सकती जब हम शिवत्वता से जुड़ेंगे केंद्र तक खसक आएँगे तभी हम पूर्ण ज्ञानी हो सकते बाहर के ज्ञान से किताब पढ़ के लोगों से सुन के खूब यहाँ से वहाँ तक दुनिया भर के मगजमारी करके हम पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते पूर्ण ज्ञानी तब होंगे जब हम उस ज्ञान के स्रोत को हमारे अपने अंदर खोजेंगे इस सीमांकन का नाम है विद्या रहे, करने की सीमा का नाम है कला जानने की सीमा का नाम है विद्या तीसरा है राग राग का मतलब होता है अतृप्ति राग हम समझते हैं अतृप्ति क्योंकि राग का मतलब होता है किसी विशेष चीज़ की चाह कि मुझे ये चाहिए इसी का नाम है राग इसका नाम अंग्रेज़ी में बोलते डिज़ायर कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए और ये राग एक कितना बड़ा गड्ढा बनाया माया ने कि जो चाहिए जब वो मिल जाता है तो मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए जब वो सब मिल जाता है तो करो तो अभी उससे भी ज़्यादा चाहिए वो गड्ढा कभी भरता ही नहीं इसी को महात्मा बुद्ध ने कहा था कि वासना दुष्पूर है जिस गड्ढे को कभी भरना संभव नहीं है जिसको मत्स्य मत्स्य पुराण में राजा दलित जी की कहानी है कि एक साल तक उन्होंने अपने बच्चे से अपने लड़के से जवानी उधार ले ली और खूब आनंद मनाया लेकिन एक हज़ार साल पर जो जवानी वापस देने गया तो उसने यही बोला कि बेटा एक साल का अनुभव तेरे को बता देता हूँ कि मैं अतृप्त तो था इसलिए तेरी जवानी वापस ली लेकिन एक हज़ार साल मैंने निष्कंटक राज्य होगा और समस्त भोगों को भोगने के बाद आज भी मैं उतना ही अतृप्त तो हूँ जितना एक साल पहले था और मैं तेरे को बोले कि ज्ञान देता हूँ क्योंकि मेरे को तेरे जवान दी थी इसके बदले में तेरे को मैं ज्ञान लेता हूँ वो उसको अपने दिमाग में हमेशा रखना कि समाज संसार का समस्त वैभव समस्त जमीन और समस्त स्त्रियॉँ भी किसी एक व्यक्ति की वासनाओं को पूरी करने के लिए कम है इस संसार की जितना वैभव है जितनी जमीन हो जितने भोग हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति की वासना को भी शांत नहीं कर सकते क्योंकि ये वासना इसको भोग के द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास ठीक वैसा है जैसा किसी आग को घी से बुझाने का कोशिश करें। अगर हम घ आग को ईंधन से बुझाने की कोशिश करेंगे तो आग कैसे बुझेगी और भड़केगी और भड़कती हुई आग को हम और ईंधन से बुझाने की कोशिश करेंगे वो और भड़केगी हम उसको जितनी कोशिश करेंगे ईंधन से बुझाने की वो उतनी भड़केगी इसी का नाम है राग शिव के लिए कुछ भी नहीं चाहिए वो अपने आप में संतुष्ट है ये अर्धनारीश्वर का जो हमारा चित्र है वो इसीलिए बनाने के संसार बनाने के बाद भी वो अपने आप में सब कुछ उसे कुछ भी नहीं चाहिए और हम सतत वासनाग्रस्त होते हैं हर प्रकार की समस्त इंद्रियों को कुछ न कुछ चाहिए कुछ न कुछ चाहिए कुछ न कुछ, कुछ चाहिए और वो जो कुछ मिल जाता है फिर भी वो हम असंतुष्ट रहते हैं उसके पीछे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती और पूर्ण संतुष्टि एक भ्रम की तरह मिलती है क्षणभर के लिए और फिर वो असंतुष्टि में बदल जाती है इसी का नाम है राग तो पहली है कला जिसके द्वारा करने की क्षमता सीमित हो गई दूसरी विद्या जानने की क्षमता सीमित हो गई राग यानी हमारी जो आपका काम ना थी जो हम सब कुछ तृप्त थे वो तृप्ति सीमित होकर अतृप्ति में बदल गए और वो अतृप्ति इतनी शाश्वत अतृप्ति कि उसको तृप्त करना ही संभव नहीं उसका नाम है राग चौथी है काल काल का मतलब होता है टाइम समय अपने आप में बहुत बड़ा बंधन है आप चाहो तो भूतकाल में नहीं जा सकते चाहो तो, तो दस साल का जंप लगा के भविष्यकाल में नहीं जा सकते चाहो तो पिछली गलतियों को रिवर्स गियर लगा के सुधार नहीं सकते हम काल के बंधन में हैं और काल हमारा शासन करता है हम कालाधीन हैं काल के अधीन हैं और शिव को हम इसलिए महाकाल कहते हैं या कुछ लोग अकाल कहते हैं क्योंकि वो काल का स्वामी है वो तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान उसके उधर में उसके उधर में तीनों काल हैं कारण क्योंकि वो शून्य आयाम का है इस बात को आइंस्टीन भी प्रूव कर चुके हैं कि अंतरिक्ष के बगैर काल का कोई अस्तित्व नहीं और अंतरिक्ष है तो काल होगा ही जैसे ही हम त्रिआयामी अंतरिक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं काल के बंधन में आ जाते हैं तो तीसरा जो है चौथा जो हमारा कंचुक है या सीमांकन है उसका नाम है काल उस समय की सीमांबंदी हमारी हम उस समय के अधीन हो गए हम उस समय के ऊपर शासन नहीं कर सकते उस समय हमारा शासन करता है हम समय के साथ बूढ़े हो गए हम चाह भी वापस जवान हो सकते हम समय के गुलाम है तो ये चौथा सीमांकन है समय का और पाँचवा सीमांकन है नियति का नियति का मतलब होता है स्पेस यानी अंतरिक्ष के गुलाम हो गए हम। समय के बाद अब अंतरिक्ष के गुलाम हो गए क्योंकि हम इस अंतरिक्ष का एक छोटा सा हिस्सा हमको दे दिया गया कि शरीर के अंदर रहो शिव को क्या हम किसी सीमा में बांध सकते हैं वो तो असीम है पूरा सब कुछ वही है लेकिन जीव को उन्होंने एक सीमा में बांध दिया कि चलो ये साढ़े पाँच फिट के शरीर के अंदर खड़े हो जाओ अब इससे बाहर निकल नहीं सकते हम फंस गए इसके अंदर जेल हो होगी हमको इतने विशाल काय संसार के अंदर हम इस पाँच फीट के शरीर के अंदर सीमित हो और वो भी सीमा कैसी कि आज अगर यहाँ पर है तुम्हानी हो सकते वहाँ है तो वहानी हो सकता तो हम इस आकार के अंदर बांध दिए गए इस अंतरिक्ष की सीमाओं में बांध दिए गए तो ये पाँचवा कंचुक है जिसको बोलते हैं नियति तो कला विद्या राग काल नियति इनको बोलते हैं पांच कंचुक और छठी है माया जो इनके अधिष्ठात्री है इन पांचों कंचुकों का उपयोग करती है और इनको लागू करती है और इन पांच चश्मों से हमको जो संसार दिखाई देता है वो हमको सत्य की प्रतीत होता है यही इसी का नाम है माया माया उस चश्मे का नाम है जिसके द्वारा ये संसार हमको इस पाँच पर्दों के बाद हमको जो दिखाई देता है हम उसी को सत्य मानते हैं रुपया सत्य है इज़्ज़त सत्य है दौलत सत्य है जमीन सत्य है रिश्ता सत्य है रिश्तेदारी सत्य है ये सब चीज़ें हमको सत्य की तरह दिखाई देती है क्योंकि हम इन पाँच पर्दों के झीने पर्दों के बाद से जो संसार को देखते हैं तो संसार हमको ऐसे ही दिखाई देता कि लेकिन जब हम इन पर्दों को हटाने की क्षमता प्राप्त कर लेते तो हमको फिर सत्य दिखाई देने लगता है ये पांच पर्दे ही ऐसे हैं जो सत्य देखने से हमको वंचित करके रखते हैं पांच बंधन ही ऐसे हैं जो सत्य देखने से वंचित करते हैं ये पांच बंधन जैसे ही हटते हैं हमको सत्य के दर्शन हो जाते हैं कविदार जी बोलते थे घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे यानी सत्य के दर्शन करना है पिया से मतलब होता है परमेश्वर के दर्शन करने आपको संसार को शिवमय देखना है तो ये घूंघट के पट हैं जो पांच पर्दे हैं जो हमारी माया के पर्दे हैं यही इन पर्दों की बात करते थे वो कि जो संसार को सत्य देखने संसार का सत्य देखने से हमको वंचित करके रखें वो ये पाँच पर्दे इनके हटने के बाद इनके हटने के बाद इनमें से हमारी दृष्टि जब ट्रांसजेंड कर जाती है इनसे बाहर निकल जाती है अतिक्रमण कर जाती है दृष्टि तो हमको सत्य का दर्शन तो ये हमारा एक पांच कंचुक वाली बात थी इसके अलावा प्रसंग व शेखोर बात बता दें कि शिव और ब्रह्म में जो फर्क जो वेदांतियों में और शिव दर्शन के विद्वानों में फर्क विचारों का ब्रह्म को निष्क्रिय माना जाता है कि ब्रह्म किसी भी गतिविधि में कोई भाग नहीं लेता ब्रह्मा अपने आप में शांत और निष्क्रिय है और माया ही सब काम करवाती है जबकि शिव दर्शन में शिव सतत पांच कार्य करते वो पंच क्रियात्मक शिव है वो सृष्टि करता है स्थिति करता है संवार करता है और अपने स्वरूप को छिपाता है और अपने स्वरूप का उजागरण करता है यानी उजागर कर देता है पांच स्तर में तो पहला है सृष्टि यानी संसार को बनाना स्थिति यानी संसार को उतना समय तक स्थिर रखना जब तक उसकी इच्छा हो और तीसरा संवार यानी संसार को रीअब्सॉर्बेशन कर लेता है वापस संसार को अपने आप में समाल लेता है और जब संसार स्थिर होता है उस समय वो अपने स्वरूप को छिपा लेता है वो पांच माया के कंचुकों के द्वारा और वो अंतिम है उसका अनुग्रह यानी वो जब अपना स्वरूप उजागर कर देता है किसी श्रेष्ठ योगी के सामने श्रेष्ठ हृदय के सामने सरल हृदय के सामने वो अपना स्वरूप उजागर कर देता है योगी कहते हैं काश्मीर शिव दर्शन के कि जो सबसे बड़ा गुण अगर हम में कोई हम पैदा कर सके जिसके द्वारा हम इन पर्दों को हटा सकें तो वो कौन सा गुण है अगर हम कहें कि कई गुणों से ऐसा हो सकता है तो सर्वोत्तम गुण वो कौन सा है जिसके द्वारा हम इन पर्दों के पार देख सकें संसार का सत्य देख सकें तो सर्वोत्तम गुण काश्मीर शिव दर्शन के विद्वान जो ऋषि हैं वो कह गए हैं कि सर्वोत्तम गुण है हृदय की सरलता सिंप्लिसिटी ऑफ योर हार्ट आपके व्यक्तित्व की जितनी सरलता वो बोलते हैं रिजुता रिजुता सबसे पहला गुण है रिजुता, रिजुता का मतलब होता है ऋझु शब्द का शाब्दिक मतलब होता है सीधा ऋझुरेखा यानी सरल रेखा सीधी रेखा जो वक्र नहीं इधर निमूर्ति उधर निमूर्ति सीधी चलती है वो रिजु रेखा कहलाती है जिसको हम सामान्य भाषा में रेखा गणित में सरल रेखा बोलते हैं तो रिजुता मतलब होता है सरलता या सीधापन हृदय की जो हृदय के अंदर जब षड्यंत्र नहीं पकते हृदय के अंदर सत्य का जागरण हो जाता है जब षड्यंत्र नहीं पकते हृदय में किसी के प्रति वैमनस्य नहीं होता है किसी के प्रति प्रतिस्पर्धा नहीं होती जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर किसी और की खुशी में शामिल होने की भावना होती कि कोई खुश है तो मैं भी खुश हूँ तो, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने जब प्रसंगों से एक बार बात बताई थी कि बताओ सबसे बड़ा धार्मिक कौन है तो किसी ने बोला सब जो वैदिक आचरण करे वो धार्मिक किसी ने बोला साहब वेदांतिक आचरण करे वो धार्मिक किसी ने बोला साहब रोजाना वो जो मंदिर जाए वो धार्मिक या बोला कोई सब सत्संगों में सुना तो वो धार्मिक तो वो कहते हैं कि वो धार्मिक नहीं है ये तुम बता रहे हो उसमें धार्मिक तो मात्र वो है जो संसार में किसी की भी खुशी में अपनी खुशी खोज खुश लेता है वो सबसे बड़ा धार्मिक है अपना दुश्मन भी अगर खुश है तो उसको आनंद मिलता है कि चलो संसार में खुशी के रूप में वो शिव को ही देखता है आनंद के रूप में उसको शिव के दर्शन ही होते हैं कि आनंद जहाँ है शिव वहाँ है और उसको आनंद के रूप में शिव का दर्शन इसलिए वो किसी प्रतिस्पर्धी के घर भी गया और बहुत अच्छा मकान देखेगा तो आनंद से नाचने लगेगा कि वाह क्या आनंद है क्या शिव की सौंदर्य है सामान्यतः तो हम ईर्शा से भर जाते हैं प्रतिस्पर्धा से घृणा से भर जाते हैं क्या अरे रे इसने इतना बड़ा मकान बना लिया पता नहीं कहाँ दो नंबर के पैसे लेके आया पता नहीं कहाँ चोरी मारी करी हमको इससे कह लेंगे हमको जो शिव के सौंदर्य दिख रहा है उसको क्यों चूंक रहे इतना अच्छा वो को अब इसके बाद हमारी आज की बात ये तो हमारे इतने फंडामेंटल्स और हम ये कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल्स बीच बीच में कुछ ना कुछ फंडामेंटल बातें करते रहें ताकि वो शिव दर्शन की हमारी जो बोध की परंपरा है वो हमारे हृदय में बनी रहे तो अब इसको अपन अगले पंद्रह बीस मिनट में इसको संक्षेप में समझ लेते हैं ये अपने समझना अत सततम उद्योगतः स्पंद जो सतत उद्योग करता है कहाँ का उद्योग करता है अपनी संसार की जो विशिष्ट स्पंद है विशिष्ट स्पंद का मतलब होता है हर चीज़ विशिष्ट स्पंद है संसार की जो निर्मित हर व चीज़ विशिष्ट स्पंद है और मात्र चेतना सामान्य स्पंद है तो वो समस्त विशिष्ट स्पंदों को सामान्य स्पंद में विलीन करने की कोशिश करता है वही वास्तविक उद्यम है और यही वास्तविक हवन है हवन में हम क्या करते हैं अग्नि के हवाले कर देते हैं भविष्य को इस योगी का संसार भविष्य है और उसकी चेतना की अग्नि यज्ञ की अग्नि है नचिकेता अग्नि कौन सी है उसकी अपनी चेतना जिसके अंदर वो संसार की विभिन्नता को होम कर देता है संसार की भिन्नता उसमें मिट जाती है और उसको हृदय के अंदर संसार की अभिन्नता का बोध देता उसी का नाम यहाँ उद्यम है तो जो सतत उद्यम करता है इस पंद तत्व का अनुसंधान करने के लिए जागृदेव निजम भावम न चेरना भी गच्छती उसे अधिक देर नहीं लगती वो निज भाव का मतलब होता है अपनी ही चेतना को पहचान लेना अपनी ही चेतना की बोध हो जाना तो उसको अपनी ही चेतना का बोध बिना देरी के हो जाता है बहुत जल्दी हो जाता है अब इसके बाद अभी एक यहाँ तक पढ़ लिया था वैसे अतिक्रुद्ध प्रहर्ष वाह किम करोति थी जब वो बहुत क्रुद्ध हो कोई व्यक्ति जब अतिक्रुद्ध हो या अति प्रहर्षित हो खूब खुशी में हो या किम करो मिथि वाह वो किन कर्तव्य विमूढ़ हो कि मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जब वो अति क्रुद्ध हो अति प्रसन्न हो या किंग कर्तव्य मूढ़ अवस्था में हो तो इन अवस्थाओं में उसके जो सामान्य स्पंद का प्रवाह क्षण भर के लिए रुक जाता है और लौटने लगता है और उसके स्वयं की चेतना में समाहित हो जाता है और तुरंत विद्युत गति से वापस वो सामान्य स्पंद के रूप में बाहर बहने लगता है यहाँ पर हमें दो शब्द अच्छी तरह समझ लें सामान्य स्पंद और विशिष्ट स्पंद सामान्य स्पंद का मतलब होता है चेतना हमारी अपनी चेतना वो सामान्य स्पंद उसी से संसार बनता है और विशिष्ट स्पंद का मतलब होता है चाहे एक ये पत्थर का टुकड़ा रखा हो वो भी विशिष्ट स्पंद है और सामने एक व्यक्ति खड़ा हो वह भी विशिष्ट स्पंद है अगर आप शिव से अलग कुछ और देखते हो तो विशिष्ट स्पंद है जहां तुमको शिव नहीं दिखाई देता और जैसे ही तुमको सब में शिव दिखाई देता है वो सामान्य स्पंद में हवन हो गया उसका तो यहाँ वो कहते हैं कि जब आप अतिक्रुद्ध हो अति प्रसन्न हो या अवस्था तो में हो उस समय क्या होता है आपको एक बात अच्छी तरह समझ में आएगी इस बोर्ड पर अक्षर किस रंग में लिखें काले रंग में हमको बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको सफेद चाक से लिखूं तो क्या दिखाई देंगे इसमें नहीं दिखाई देंगे हम सबकी स्थिति ऐसी है कि हम अपने शरीर को मैं समझते हैं इसलिए इस शरीर से भिन्नता हमको दिखाई नहीं देती कॉन्ट्रास्ट नहीं बनता कि ये शरीर ही तो मैं हूँ तो क्रोध है ना मैं क्रोधी हूँ प्रसन्न है ना मैं प्रसन्न हूँ खा रहा हूँ तो मैं खाना खा रहा हूँ जबकि सत्य है कि मेरा मेरा शरीर खाना खा रहा है मेरा शरीर क्रोधी थे मेरा शरीर प्रसन्न है मेरा चित्त आज उदास है क्योंकि मैं तो न उदास हो सकता हूँ न प्रसन्न हो सकता हूँ जो मैं तो आनंद में न प्रसन्न हो सकता हूँ न उदार हो सकता हूँ न खाना खा सकता मुझे खाने की क्या आवश्यकता मुझे भूख ही नहीं लगती क्योंकि मैं तो चैतन्य हूँ जब मैं वास्तविक अपने आप को पहचानता हूँ तो मैं तो अब होता है क्या है कि जब मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो या किंकर्तव्य मूढ़ हो या जान बचाने के लिए भाग रहा हूं इन परिस्थितियों में मेरा शरीर और उस शरीर को देखने वाले के बीच में कॉन्ट्रास्ट पैदा हो जाता है उस समय में एक योगी अगर अपनी चेतना पर ध्यान करे तो बड़ी आसानी से उसको हाथ में बोध हो सकता है क्योंकि उस समय में ठीक वो अक्षर जो सफ़ेद बोर्ड पर सफ़ेद की तरह थे वो काले हो जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर उस समय उस चेतना से एकदम कॉन्ट्रास्ट हो जाता है चेतना शांत बैठी है और शरीर अत्यंत क्रोधित है चेतना शांत बैठी है और ये अत्यंत हर्षित चेतना शांत बैठी है और ये शरीर भाग रहा है और चेतना इस भागते हुए शरीर को देख रही है कि देखो जान बचा के भाग रहा है इन सब परिस्थितियों में जो भावना के उद्वेग वाली परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों में अपनी चेतना को पहचानना आसान है क्योंकि उस समय उस चेतना के और शरीर के बीच में दूरी बढ़ जाती है कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है एक चेतना अगर सफेद है तो शरीर काला हो जाता है और दोनों के बीच में भेद करना आसान हो जाता है अभी तक के सामान्य परिस्थिति भेद नहीं कर पाते हम कहते हैं मैं खाना खा रहा हूँ मैं दुखी हूँ मैं सुखी हूँ मैं दौड़ रहा हूँ अब हम इस में कोई शरीर से जुड़ा रखते हैं और ये शाश्वत जुड़ाव है हजारों बरस का इसलिए आसानी से छूटता नहीं लेकिन जिस वक्त तो बहुत क्रोधित होते हैं बहुत उत्तेजित होते हैं बहुत उत्साहित होते हैं भाग रहे होते हैं तो उस परिस्थिति में स्पंद प्रतिष्ठित है उस स्थिति में हम उस सामान्य स्पंद को आसानी से पह, पहचान सकते हैं क्योंकि समस्त विशिष्ट स्पंदों में कॉन्ट्रास्ट होने लगता है हमको दिख जाता है कि शरीर में नहीं है इससे आगे यमोवस्था समाधंब अब इस यहाँ इस लाइन ये ले क्योंकि है कि यहाँ तक कि समझ तो ऊपर की जो बातें हैं ये बाहर से समझने की किताब से समझो गुरु से समझो सत्संग से समझो लेकिन ये जो अंतिम तीन बातें हैं अब हमको आत्मबल से करनी है इसमें बाहर से कुछ समझने आने वाली ये क्या है ये बातें या ज्ञान अवस्था समालंब्य यदि यम मम बक्ष अब यहाँ पर सुप्रीम अवेयरनेस यानी बहुत ज़्यादा सर्वोच्च जागरण की बात कही आपने पिछली बार वो एक क्रिकेट का भी उदाहरण दिया था कि बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन बैठा है उसे मालूम नहीं कैसे बाल आएगी उस समय उसके मन में ये कोई विचार नहीं आता कि मैं कौन हूँ कहाँ खड़ा हूँ मेरे घर परिवार वाले क्या कर रहे हैं मैं कौन से देश में खेल रहा हूँ उसे सारे भी। उसका सारा एक चित्र से ध्यान कहाँ पर है उस गेंद पर क्योंकि वो क्यों गेंद कैसी आती है उसको तब मेरे को खेलना है और क्षण भर के अंदर निर्णय लेना है ऐसा ही वो बोलता है यहाँ पर कि यह अवस्था समालंबे यदय ममो ये मेरे सामने मेरे स्वामी खड़े हैं और मुझे जो आज्ञा देंगे उन्होंने पास बुलाया कि सुनो मैं तुम्हें कुछ आज्ञा दूंगा तो सेवा कैसा खड़ा है पूरी तरह से अलर्ट ये टाइम मैं मम अक्ष जो मुझे कहेंगे मैं वो करूँगा इस तरीके और उसको है ना स्वामी सिर्फ एक बार बोलेंगे मैंने अगर नहीं सुना तो करूँगा कैसे नहीं समझा तो करूँगा कैसे इसलिए मैं पूरी तरह से जागरूक सामने खड़ा हूँ ऐसा कैसे जैसे वो बॉलर आ रहा है वो तो गेंद छूट जाएगी और अगर तुम आउट हो जाओगे अगर तुम गलती हो तो इसलिए तुमको पूरी तरह से जागरूक रहना जरूरी है तो उस परिस्थिति में है तद अवश्यम कर मैं उसको जरूर करूंगा संकल्प है तिष्ठती ऐसा संकल्प लेके वो सामने खड़ा है या सामने बैठा है ऐसा संकल्प ले वो सामने बैठा है कि जो भी वो मेरे स्वामी कहेंगे वो मैं करूँगा ये सुप्रीम अवेयरनेस यानी इसको बोलते सुप्रीम रिसेप्टिविटी है ना उससे सर्वोच्च ग्राहक था कि बस मैं बिल्कुल जो कहोगे वो करूँगा वो कहीं इधर मुड़ो उधर मुड़ जाऊँगा इधर उधर पहले से मैं कुछ भी नहीं कर सकता मुझे मालूम नहीं वो क्या कहेंगे इसलिए मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ वो सब कुछ करने के लिए जो मेरे स्वामी कहेंगे यहाँ पर तात्पर्य है कि मेरी अंतरात्मा से जो आवाज़ आएगी कि मुझे अब क्या करना है मैं वो करने को राजी वही स्वामी है मेरा और मैं उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूँ कि मुझे अब आ गया तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ विकल्पों का संसार मेरा छूट गया पीछे छूट गया ना मेरा अपना है ना कोई मेरा पराया है ना मेरा कोई धन है ना मेरी कोई इज्जत है ना मेरा कोई अपना है ना कोई पराया है इस द्वैत से मैं छूट के आ गया हूँ और तेरे द्वार पर खड़ा हूँ अब मुझे बोल अंदर प्रवेश कैसे दोगे और तुम जैसे मुझे कहोगे कि इधर से आओ मैं इधर से आ जाऊंगा बोले इधर से आओ तुम बोले बैठ जाओ मैं बैठ जाओ तो बोले इंतजार करो इंतजार करूंगा मैं आप जो कहोगे वो करने को राजी हूँ या आप कौन है हमारी अपनी चेतना स्वयं की अब योगी स्वयं की चेतना से बात कर रहा है अब तक वो किताबों से बात करता था सत्संग से बात करता था गुरु से बात करता था अब वो अपने आप से बात कर रहा है वो आप सारे प्रश्न उसके भीतर चल रहे हैं कि तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा मेरा स्वामी अब मेरे अंदर है मेरे को समझ में आ चुका है तो तदवश्यम कर हकल्प्य तिष्ठति ऐसा संकल्प लेके वो बैठता है इस वक्त वो सुप्रीम अवेयर है मैंने पूर्णतः जागरूक है तमाशक्ति मगेण सोम सूर्या वो भविषुम ने आध्यन योचर जब ऐसी स्थिति होती है तो हमारे सोम सूर्य से मतलब होता है प्राण और अपान ये जो हम शुरू में पढ़े थे विज्ञान भेरों में जो हमारे प्राण और अपान ये दो प्रकार के जो जिंदगी को चलाते हैं जो हमारे को संसार में ढके के रखते हैं संसार में बना के रखते हैं जो ब्रह्मा और संसार के बीच की कड़ी है हमारी चेतना और इस ब्रह्मांड के बीच में जो कड़ी है वो हमारी श्वास है तो ये श्वास हमारी सुषुम्ना नाड़ी में विलीन हो जाती है उस समय में इस परिस्थिति में सुप्रीम अवेयरनेस में वो ब्रह्मांड नाड़ी में ब्रह्म नाड़ी में विलीन हो जाती है और उस स्थिति में सड़न फ्लैश में एक क्षण भर में बिजली के कौन की तरह उसे आत्मबोध हो जाता है मैं कौन हूँ सारा संसार की भिन्नता नष्ट हो जाती है क्षणभर में उसको सब कुछ ब्रह्ममय दिखाई देने लगता है शिवमय दिखाने लगता है जी जित देखूँ तिथू तेरे से कुछ दिखाई नहीं देता जो चीज़ मेरे अंदर थी वो आप मुझे वो पूरे प्रमाण में दिखाई देने लगता मैं कहता था स्वामी मेरा अंदर है लेकिन आप तो मेरे को मेरा स्वामी समस्त संसार में तो वो चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले सुप्रीम अवेयर शांत स्थिर चित्त और रिसेप्टिव होना पड़ेगा यानी ग्राहक होना पड़ेगा कि हाँ मुझे दो मैं लेने को राजी हूँ तुम जो आदेश दोगे मैं आदेश स्वीकार करने को राजी हूँ इस आदेश को स्वीकार करने की अर्हता पात्रता तभी मिलती है जब हम अपने पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से पीछे छोड़ के आ गए कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ या मैं ज्ञानी हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं योगी हूँ ये सब पीछे छूट जाता है क्योंकि जैसे तुम बोलते हो इंजीनियर हूँ मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ जैसे तुम बोलोग ज्ञानी हूँ यानी मैं अज्ञानी नहीं हूँ तुम बोलोगे मैं दीन हूँ इसका मतलब तुम अमीर नहीं हो ये द्वेद सबसे छूट के आ जाता है इन सबको पीछे छोड़ के जा आ जाता है और वो कहता है कि मैं आप मात्र तेरा याचक हूँ और तुम जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा उस स्थिति में उसे समस्त उसके प्राण अपान उसमें नाड़ी में विलीन हो जाते हैं सूर्य और चंद्र नाड़ी उसमें विलीन हो जाती हैं और वो ऊर्ध् मार्ग पर जाते हैं तमाश्रित यानी दोनों मिश्रित होकर उर्धना में ऊर्ध् मार्ग ऊपर जाते हैं और कहाँ जाते हैं ब्रह्मरंद्र तक जाते हैं जैसे ही ब्रह्म अंध्र पर पहुँचते हैं प्राण रपान, तो उस समय उस व्यक्ति योगी को उस व्यक्ति को उस सरल हृदय सरल चित्त को तत्ण संसार अपना विकास दिखने लगता है समसंसार का भेद समाप्त हो जाता है उसकी दृष्टि बदल जाती है और वो एक बच्चे की तरह सरल व्यक्ति हो जाता है हमारी सामान्य धारणा कई लोगों की है कि जैसे ये होता है वो बहुत बड़ा योगी हो जाता है उसको बड़ा घमंड हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा योगी मैंने संसार का स्वरूप देख लिया लेकिन शिव दर्शन के शास्त्री लोग कहते हैं जो कि वो एक बच्चे की तरह अलग हो जाता है बच्चे की तरह खिलखिलाने लगता है उसके आनंद उसके उस छोटे से बच्चे की तरह होता है जिसको अपने मनपसंद खिलौना मिल गया और वो उस खिलौने को लेते जिस तरीके से आनंदित होता है वैसे ही आनंद से शराब हो जाता है यही अवस्था आत्मबोध की आत्मज्ञान की और उस अवस्था के बारे में और बोला है कि तदा तस्विन महाव्योमी प्रलीन शशि भास्कर उस अवस्था में जबकि सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी आपस में मिल गई और ऊपर गई और वो जो ब्रह्मरंद्र से मिल गई और उस परिस्थिति में भी संक्षिप्त पदवदन मूर्ण प्रबुद्ध श्या यानी यहाँ पर भी एक परीक्षा बाकी रह जाती है कि इस वक्त उसको योगी को समस्त सिद्धियाँ दिखाई देने लगती हैं तो अगर वो सोषुप्त पदवदन मोड है वो अगर वो सोया हुआ है पूर्णतः जागरूक नहीं है और इस अंतिम लालच से वो फिर संसार की तरफ मुड़ जाता है उसे सिद्धियाँ दिखाई देने लगती हैं योगिनियाँ दिखाई देने लगती हैं, और उसको लगता है कि इसे मैं अगर वो गलती से भी बोलता है मेरे को ये चाहिए तो वो चरत हाजिर हो जाता है तो ये गलती अगर वो कर बैठता है योगी नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नह तो वो फिर उस संसार में गिरा दिया जाता है यानी वो योगी अगर प्रबुद्ध भी है तो सुप्रबुद्ध नहीं हो पाता वो प्रबुद्ध से अबुद्ध बन जाता है वापस गिर जाता है उस संसार में ये अंतिम प्रलोभन आता है उसको लेकिन अगर वो उस अंतिम प्रलोभन के समय में जागरूक है अलर्ट है वो जानता है कि मेरे को ऐसा कोई प्रलोभन नहीं चाहिए कि मेरे को अपने स्वामी से ज़्यादा किसी और की कोई ज़रूरत नहीं तो उस समय में वो पूर्ण शिव हो जाता है वो शिवत्वता में विलीन हो जाता है ये इसका मतलब और ये आज का हमारा जो स्पंदकारिका का पहला निश्चंद है स्वरूप स्पंद नाम का वो पूर्ण होता है अगली बार से हम अगला जो दूसरा निस्चंद है हमारा सहज विद्योदय का वो अपना निचंद शुरू करेंगे इस बीच में गुरु पूर्णिमा आ रही है तो हम गुरु पूर्णिमा की तैयारी करते हैं और आप सबसे पूर्णम विनम्र आग्रह हैं कि आप सब सपिवार इस कार्यक्रम को सफल भी बनाएँ और अपना घर का कार्यक्रम इसे सार्थकता से उत्साह से इसमें आप भाग लें